श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग कामार पुकुर में धार्मिक परिवार श्रीमती रामशिला के पुत्र श्री रामचंद मंदोपाध्याय का मिदनापुर में मुख्तारी करने का उल्लेख हम कर चुके हैं इस पेशे के द्वारा मिदिनापुर में रहकर वे दो चार पैसे कमाने लगे अब अपने मामाओं की अवस्था की बात सुनकर वे श्री छुधीराम को मासिक पंद्रह रुपये एवं निधि राम तथा कानाई राम को प्रतिमास मास दस दस रुपये भेज उनकी सहायता करने लगे छीछुधीराम जी को अपने भांजे का समाचार कुछ दिन तक न मिलने पर वे अत्यंत चिंतित हो मिदनापुर पहुंच जाते थे तथा दो चार दिन वहां रहकर कामार लौट आते थे एक बार इस प्रकार मिदनापुर जाते समय उनके संबंधित एक विशेष घटना का विवरण हमें ज्ञात हुआ है वह घटना श्री श्रुधीराम जी की हार्दिक देव भक्ति की परिचायक होने के कारण यहाँ पर हम उसका उल्लेख करना चाहते हैं कामारपुकुर से प्रायः 40 मील नैत्य दिशा की ओर मिदनापुर अवस्थित है रामचंद जी तथा उनके परिवार वर्ग का कुशल समाचार बहुत दिनों तक प्राप्त न होने के कारण चिंतित होकर वहाँ जाने के लिए श्री श्रुधीराम जी घर से रवाना हुए यह मांग या फाल्गुन महीने की बात है उस समय बिल्व पत्र झड़ने लगते हैं और जब तक नई पत्तियां नहीं निकलती हैं लोगों को श्री शिव जी का पूजन करने में विशेष कष्ट उठाना पड़ता है श्री क्षुधिर राम जी को कुछ दिन से उस कष्ट का विशेष रूप से अनुभव हो रहा था सूर्योदय से पहले ही रवाना होकर लगभग दस बजे तक अभिश्रांत चलने के पश्चात वे एक गाँव के समीप पहुंचे और वहाँ के विल वृक्षों को नवीन पत्तियों से सुशोभित देखकर उनका हृदय उल्लसित हो उठा तब वे मिदनापुर जा रहे हैं इस बात को संपूर्णतया भूल गए और उस गांव से एक नवीन डलिया तथा अंगोछा खरीदकर उन्होंने समीप के तालाब में उन्हें अच्छी तरह धो डाला तदनंतर नवीन बेल पत्तियों से उस डलिया को भर लेने के बाद उस पर भींगा अंगोछा डालकर वे अपराह्न के करीब तीन बजे कामार कामारपुकुर वापस आ गए घर पहुँचते ही श्री श्रुधिराम जी ने स्नान किया तथा उन पतियों से आनंद पूर्वक श्री महादेव जी तथा श्री शीतला माँ का बहुत देर तक पूजन किया तत्पश्चात वे भोजन करने बैठे श्रीमती चंद्रा देवी को उस समय अवसर मिलने पर उन्होंने मिदनापुर न जाने का कारण पूछा और आद्योपान्त घटना सुनकर जब उन्हें यह विदित हुआ कि नवीन बिल पत्रों से देवार्चन करने की इच्छा से ही वे इतनी दूर से लौट आए तो वे आश्चर्यचकित हो गई दूसरे दिन प्रातःकाल श्री सुधीराम जी पुनः मिदनापुर के लिए रवाना हुए इस प्रकार कामारपुकुर में श्री सुधीराम जी के छह वर्ष बीत गए उनके पुत्र राम जी की आयु उस समय सोलह वर्ष तथा कन्या कात्यायनी की ग्यारह वर्ष थी कन्या विवाह योग्य हो गई है यह देखकर श्री क्षुधिराम जी वर खोजने लगे कामारपुकुर से वायव्य दिशा में एक कोस की दूरी पर अवस्थित आनूर ग्राम के श्री केनाराम वंद्योपाध्याय को कन्या संप्रदान की तथा केनाराम जी की बहन के साथ अपने पुत्र रामकुमार का उन्होंने विवाह किया निकटवर्ती ग्राम के संस्कृत पाठशाला में व्याकरण तथा साहित्य का पाठ समाप्त कर उस समय राम जी स्मृति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे क्रमशः चार वर्ष और बीत गए श्री रघुवीर की कृपा से श्री श्रुधीराम जी का संसार उस समय पहले की अपेक्षा अधिक सुचारू रूप से चल रहा था तथा वे भी निश्चिंत हृदय से श्री भगवान की आराधना में निरत हुए इन चार वर्ष की घटनाओं में से एक तो यह है कि राज कु... राम कुमार जी स्मृतिशास्त्र का अध्ययन समाप्त कर घर की आर्थिक उन्नति के लिए यथासाध्य सहायता करने में द्रवित हुए और दूसरी घटना यह कि श्री क्षुधीराम जी के परम मित्र सुखलाल गोस्वामी का उसी बीच किसी समय देहांत हो गया यह कहना ही पर्याप्त है कि हेतैसी मित्र सुखलाल जी के निधन से श्री क्षुधीराम जी अत्यंत व्यथित हुए